कल हमने चर्चा की थी कुछ सामान्य बातों की और कल की चर्चा पर एक सज्जन हैं नाम नहीं दिया क्या भूदेवा कौन है उपस्थित नहीं है हाँ हाथ खड़ा करो अच्छा अच्छा अच्छा वो तो कोई विशेष बात ऐसा ये सारे जो प्रश्न है ना ये इसलिए हैं कि हमको एक चीज समझनी चाहिए जब भी किसी हम विशेष विषय विशे को पढ़ते हैं तो सामान्य विशेष विषय विशे को ही नहीं पढ़ते विशेष विषय विशे से पहले एक सामान्य परिचय हम देखते हैं सामान्य ज्ञान जिसे आप कहते हो और वो सामान्य ज्ञान यदि आपको होता है तो विशेष ज्ञान में बहुत कठिनाई नहीं आती इसलिए ये सारे प्रश्न जो हैं, वो सामान्य ज्ञान के अभाव से पैदा हुए हैं आप सहज एक दृष्टि एक विहंगम दृष्टि पूरे विषय पर शास्त्र पर यदि डाल लेते हैं यह कठिनाई नहीं आती उसकी जो भी बातें हैं सहज बीच में आएंगे मैं उनको दोहराता रहूंगा कल हमने विशेष रूप से देखा योग क्या है और योग शास्त्र में वैसे तो सूत्र हैं कितने 100 सौ इक्यानवे लेकिन मैंने आपसे निवेदन ये किया कि वो सारे जो सूत्र हैं तीन सूत्रों के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं यदि तीन सूत्र हम ध्यान से देख लें समझ लें तो आगे ये सब चीजें स्थान स्थान पर उनके व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत हैं उनको हम दोहरा लेते हैं योग के रूप में हम कुछ भी समझते हो लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र योग के लिए क्या प्रयोग करता है क्या अर्थ समझाता है क्या योग शब्द से ग्रहण करता है वो हमारे लिए मुख्य होता है दुनिया योग से क्या समझती है उसका यहां कुछ भी लेना देना नहीं जब योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन में योग शब्द का क्या अर्थ है ये हमें ध्यान में रहना चाहिए और पहले ही सूत्र में व्यास भाष्य में एक शब्द लिखा है योग समाधि यहां और कोई योग नहीं है जब भी आप योग दर्शन पढ़ें योग दर्शन वाले योग के बारे में बात करें तो वहां योग से समाधि समझना चाहिए अर्थात समाधि के लिए जो प्रयत्न है वो भी योग हैं और इनका सिद्ध हो जाना भी योग है तो योग चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात समाधि कब लगेगी जब चित्त की वृत्तियां आपके आधीन हो जाएंगी और आप उनको बाहर जाने से रोक देंगे उसका जो परिणाम है वो क्या होगा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम तब आप अपने आप को साक्षात कर सकेंगे और न होने की दशा में जैसे आप व्यवहार में हैं वैसे ही रहेंगे क्योंकि मूल चीज क्या है हमारी इंद्रियां और हमारा अंतकरण मन से संचालित होता है मन को आप इंद्रियों के साथ लगा देंगे तो बाहर का ज्ञान होने लगेगा मन को इंद्रियों से हटा देंगे तो अंदर का ज्ञान होने लगेगा इसके लिए कठोपनिषद की एक पंक्ति यदि आपको याद हो पर चानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात्ंग पश्यति न अंतरात्मन खानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों को बाहर का ज्ञान लेने के लिए बनाया है तस्मात परांग पश्यति। इसीलिए जो कुछ बाहर से हम जानना चाहते हैं वो इंद्रियों से जाना जाता है लेकिन यदि बाहर देखना आप बंद कर देंगे तो देखना सामर्थ्य किसका सामान्य दृष्टि में यह रहता है जैसे देखना सामर्थ्य इंद्रियों का लेकिन वास्तव में इंद्रियों में यह सामर्थ्य नहीं है यदि इंद्रियों में यह सामर्थ्य होता तो मन के संपर्क के बिना भी इंद्रियों को काम करना चाहिए और विशेष रूप से कोई मर गया आंख को देखना चाहिए आंख में देखने का सामर्थ्य गया नहीं है क्योंकि उस आंख को निकाल करके आप दूसरे की आंख में लगा देते हैं तो वही आंख देखने लगती है लेकिन जो व्यक्ति पहले देख रहा था और जो अब देख रहा है उसके देखने में तो अंतर होगा इसलिए देखने वाली आंख नहीं है आंख देखने का एक उपकरण है साधन है एक चश्मा मनुष्य ने बनाया है वो आंख के ऊपर लगा हुआ है एक चश्मा भगवान ने बनाकर भेजा है वो शरीर के अंदर लगा हुआ है इतना ही अंतर है हैं दोनों का एक ही स्तर देखने वाला उनके पीछे बैठकर देख रहा है उसके अंदर से झांकता है तो जो जो देख सकता है वो देख रहा है तो इसलिए परानी परान व्यतीणत स्वयंभू तस्मात पर नंतर आत्मन इसलिए इनसे अंदर नहीं देखा जा सकता जो हमारे सामने मूल प्रश्न होता है ना देखना देखना देखना तो हम आंख से देखने का संबंध बना के रखते हैं हर समय और यू सोचते हैं जो कुछ दिखेगा वो आंख से दिखेगा लेकिन समस्या यह है कि ना आंख देखती है ना आंख देख सकती है आंख से देखता है जब कोई होता है देखने वाला तो आंख से दिखने लगता है जब कोई आंख से दूर हो जाता है तो नहीं दिखता तो देखने का जो मूल सामर्थ्य है वो किसमें है आत्मा में है दृष्टा कौन है आत्मा है तो जब सामर्थ्य आत्मा में है वो दृष्टा बाहर नहीं देखेगा और वो अंदर देखेगा तो उसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा क्योंकि दृष्टा का जो सामर्थ्य है दिखना वो दृष्टा के साथ है वो अपने सामर्थ्य को बाहर की ओर प्रेरित करता है तो इंद्रियों से उनको देख पाता है और वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करता है तो कुछ दिखेगा तो जहां है वहीं दिखेगा बाहर कहां से दिखेगा तो वो अंदर देख सकता है तो देखने के अर्थ में कोई परेशानी नहीं और नहीं होगा तो जैसी वृत्तियां बाहर हैं वैसा काम करेंगी अच्छा है बुरा है कम है अधिक है तो पहला था तदा योगित वृत्ति निरोध ये परिभाषा थी तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम क्या होता है ये बताया गया और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ये दूसरी बात अब मैं आपसे और आगे चलू उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताता चलू ताकि आपको जानने में सुविधा जो योग है इसको बताने वाला कई स्तर का इसमें ज्ञान है जब योग को विस्तार से समझाया है तो दूसरे पाद का उत्तरार्थ काम में लिया है जिसमें योग को आठ अंगों वाला बताया है तो जब विस्तार से योग को हम समझाते हैं तो अष्टांग योग कहते हैं इसे संक्षिप्त कर देते हैं व्यवहार में छोटा बना देते हैं तो दूसरे पाद का पहला सूत्र ले लो उसका नाम क्रिया योग है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग और यदि आप ये कहना चाहो कि योग को एक ही शब्द में समझा दो योग का कोई पर्यायवाची शब्द आप दे दो तो उसके लिए ही पहले पाद का एक सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात व क्यों आपने कहा योग है समाधि योग क्या है समाधि तो ईश्वर प्रणिधान क्या काम करता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है समाधि की सिद्धि होती है तो योग समाधि योग क्या है समाधि और समाधि की सिद्धि करने वाला साधन क्या है ईश्वर प्रणिधान तो अत्यंत जो निकट साधन है वो ईश्वर प्रणिधान तो जो बात मैंने आपसे कही कि एक शब्द में योग को समझना और समझाना हो बताना हो तो आप कहेंगे जी योग के लिए मैं क्या करूं आप ईश्वर परिधान करो कुछ विस्तार से बताओ जी योग के लिए क्या करूं स्वाध्याय ईश्वर परिधान करो ये भी कुछ बात नहीं बनी बहुत विस्तार से बताओ तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से क्योंकि यह समाधि योग है? अब इसमें ईश्वर प्रणिधान छोटा है और बाद में है तो वो मुख्य है क्यों मुख्य है इसको आप एक दृष्टि डाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान है क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान है और ईश्वर परिधान में तो ईश्वर परिधान है अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान कहां पर है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग में भी ईश्वर प्रणिधान हुआ और क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और जहां अकेले पढ़ा गया है ईश्वर प्रणिधानाद वा समाधि कैसे कैसे लगती है तो ईश्वर प्रणिधान से भी ईश्वर प्रणिधान हो जाता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान ये बात यदि हमारी समझ में आ जाए तो बात बहुत आसान हो जाती है हम चाहे तो अष्टांग योग से समझें चाहे क्रिया योग से समझें चाहे अकेले ईश्वर प्रणिधान से समझें जिसके लायक हम हैं जो बात हमारी समझ में आसानी से आती है उसको इस तरह से समझा जा सकता पहले पाद में जो हमारे काम के सूत्र हैं वो ईश्वर प्रणिधाना द्वार के बाद शुरू होते हैं क्योंकि योगदर्शन का जो रचना क्रम है वो बड़ा विचित्र है सामान्य परिस्थिति में हम नीचे से ऊपर जाते हैं ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं योगदर्शन के दो ही पाद सामान्य रूप से हमारे जानने समझने के होते हैं पहला और दूसरा उसमें भी पहला जो है वो बहुत समझदार लोगों के लिए है जो उस रास्ते पर चल चुके हैं उनके लिए है और दूसरा जो है प्रारंभ करने वाले हैं उनके लिए है ऐसा क्रम क्यों है कारण है उसके अलग वो चर्चा का हमारा भी विषय नहीं है तो जैसे ही सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा ईश्वर प्रणिधानाद वा समाधि लगती है ईश्वर प्रणिधान से तो ये सूत्रकार का उत्तरदायित्व तो बन गया कि वो ये समझाए कि ईश्वर क्या और प्रणिधान क्या जब तक वो ये नहीं समझाएगा कि ईश्वर क्या होता है जब तक वो ये नहीं समझाएगा कि प्रणिधान क्या होता है अब तक ईश्वर परिधान हमारी समझ में कैसे आएगा ईश्वर परिधान से हम करेंगे क्या इसलिए आगे के जो चार पांच सूत्र हैं वो इसको समझाने के लिए तो सबसे पहली बात उसने उठाई ईश्वर तो सूत्र है अगला क्लेश कर्म विपाक आशयीर अपरा पुरुष विशेष ईश्वर पहले तो शब्दार्थ समझ लो शब्दार्थ कभी भी मतलब निकालने की कोशिश मत कर। अजी इसका मतलब यह है इसका भाव यह है वो दूर जाने वाली चीजें हैं, बहकाने वाली बात सीधे सीधे शब्द है और शब्द का अर्थ है यदि वो आपको आ गया तो बाकी बात आसान है और ये कभी मत सोचो कि आ जाएगा तुरंत आ जाएगा आज ही आ जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा आप पता नहीं सौ बार पढ़ेंगे कि दो सौ बार पढ़ेंगे पढ़ने का एक तरीका है जब हम बच्चे को याद कराते हैं तो वो पहले याद करता है फिर समझता है लेकिन बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता बड़ों को समझना तो आसान होता है याद करना कठिन होता है तो उसके लिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना पहले आप याद करने को मुख्य मानते थे और दो बार में चार बार में दस बार में दोहरा करके आप याद कर लेते थे अब वो आपकी जिद छोड़ दो कि मुझे याद करना है याद करना है लेकिन दस बार बोलकर याद नहीं करना फिर कैसे करना है कि जितनी बार बोलने से याद होता है उतनी बार बोलना है मुझे पहले चार बार में छह बार में दस बार में याद होता था कोई बात नहीं दस बार बोलकर याद कर लेते थे अब लगता है कि नहीं होता है कोई बात नहीं जब तक हो जाएगा तब तक कर लेंगे अपने को कौन सी जल्दी है तो किसी बात को इसकी चिंता छोड़कर कि वो याद हुआ कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ कोई बात नहीं फिर पढ़ लीजिए फिर पढ़ लीजिए फिर पढ़ लीजिए तब तक उसको पढ़ते रहिए जब तक वो आपको याद न हो जाए उसमें जल्दी कुछ नहीं करनी है तो इस दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी बाधा नहीं आएगी और अपने आप और विशेष बात क्या होती है कि जब कोई चीज आपको याद हो जाती है तो अर्थ अपने आप दिखने लगता है अर्थ उसमें से झांकता है मान लीजिए सूत्र है क्लेश कर्म विपाक आशय चार शब्द हैं इनको चारों को अलग अलग समझ लीजिए पहले तो आपको बोलना आना चाहिए लिखा हुआ पढ़ना आना चाहिए बोलने पर ठीक लिखना आना चाहिए हमारे यहां इतनी तरह के लोग हैं ना उतनी ही योग्यता के जो इसको बहुत अधिक भी जानते होंगे लेकिन शायद इनको भी ना जानते होंगे लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है रास्ता यही है कोई पहले चला है आगे निकल गया कोई धीरे चला है बाद में आ जाएगा आना तो इसी रास्ते पर है तो पहले देखिएगा सूत्र के शब्द क्लेश कर्म विपाक आशय इनको समझ लीजिए पहले तो बोलना ही आपको ठीक आना चाहिए आप मन में बोल लीजिए नहीं बोल सकते धीरे से बोल लीजिए क्लेश कर्म विपाक आशय ये अलग अलग अच्छी तरह से बोलना आ जाना चाहिए फिर इनका अर्थ देख लीजिए सामान्य रूप से क्लेश हम शब्द परिचित हैं क्लेश का अर्थ होता है दुख कर्म जो हम करते हैं विपाक और आशय दो नए शब्द हैं पाक कहते हैं पकाने को विपाक होता है जो पक गया परिणाम क्या है तो विपाक उसका फल और उसके बाद कहता है आशय आशय शब्द योगदर्शन में एक अपने ही अर्थ में आया है सामान्य अर्थ में आशय का हम अभिप्राय अर्थ करते हैं और योगदर्शन में कहीं कहीं वासना संस्कार के अर्थ में भी आया है तो यहां संस्कार वाला अर्थ ज्यादा है तो आशय का अर्थ है संस्कार तो दुख क्लेश कर्म जो भी आप कर रहे हैं अच्छे बुरे और विपाक उसका परिणाम उसकी परिपक्वता उसका पाक और उसका संस्कार अतः जो कुछ हम करते हैं वो ठीक है हम सब करते हैं क्यों करते हैं तो उनसे कुछ होता है क्या होता है कभी सुख होता है कभी दुख होता है कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है कुछ होता है तो जो होता है बुरा होता है जो अनिच्छित होता है वो क्लेश है अच्छे के लिए जो किया जा रहा है बुरे के लिए तो कोई करता नहीं लेकिन कर्म कैसा है अच्छा है या बुरा है उसको बिना सोचे करेंगे तो बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है इसलिए करने से पहले सोचने की आवश्यकता है और हम प्राय सोचते नहीं है या गलत सोचते हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा सोचते हैं होता नहीं है तो गलत हो जाता है तो दुख होता है और जब कोई काम कर लिया तो उसका कोई अनुकूल प्रतिकूल परिणाम हो जाता है पाक होता है और मुश्किल क्या है कि कर्म का पीछा इतने पर छूटता नहीं है उसका मन में कोई छाप जिसे हम संस्कार कहते हैं वो पड़ जाता है सारा झगड़ा यहां आकर टिकता है दुनिया में कोई भी काम हम करें मन से करें शरीर से करें वाणी से करें उसका एक तो परिणाम तात्काल होता है कि उससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा कठिनाई मिलेगी कि सरलता मिलेगी वो हमने अच्छा सोचकर किया था बुरा सोचकर किया था हो गया हो गया कहीं गए तो पहुंच गए उसका फल हो गया परिणाम हो गया विपाक हो गया लेकिन उसके बाद हमें ये याद रहा कि हम वहां गए ये हुआ वो हमारा संस्कार रहा मनुष्य के साथ हर काम का संस्कार जोड़ता है अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा होगा ही होगा ये चार चीजें हैं ये सब जीव मात्र के साथ घटित होती हैं। तो मनुष्य जब इन चारों को बिना रह नहीं सकता तो पहली जो शर्त है पहचान है लक्षण है तो कहा क्लेश कर्म विपाक आशय अपराष्ट परामृष्ट कहते हैं अछूत छूता हुआ अपरामृष्ट अछूता उनसे परे उसका कहीं उनसे कोई संबंध नहीं है जो कोई मनुष्य है उसमें चार बातें होंगी क्लेश होगा कर्म होगा विपाक होगा आशय होगा और यदि आप किसी को ईश्वर बताते हो बनाना चाहते हो मानते हो तो उसकी शर्त यह है कि उसमें क्लेश ना हो कर्म ना हो विपाक ना हो आशय ना हो यदि ऐसी कोई चीज आपको मिलती है दिखती है पता लगती है आप उसे कह सकते हो कि यह ईश्वर है तो ईश्वर कुछ और क्यों नहीं हो सकता तो अगली बात जो कहता है क्लेश कर्म विपाक आशय अपराष्ट इतना कहने से भी काम चल जाता तो लेकिन सारी जड़ वस्तुएं क्लेश कर्म विपाक आशय से रहते हैं क्या वो ईश्वर हो जाएंगी इसलिए कहा पुरुष विशेष पुरुष तो हम सब हैं जो भी प्राणी है वो पुरुष है पुरी में निवास करने से पुरुष कहलाता है पुरी शेतें इति पुरुष शरीर रूपी इस नगरी में शरीर में निवास करने से आत्मा को जीवात्मा को पुरुष कहते हैं तो जितने हैं इस संसार में वो सब जीव सामान्य है कहता है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपराष्ट तो पुरुष विशेषक क्यों कहा पुरुष कह देते तो भी ईश्वर हो जाता कहते हैं वो इसलिए नहीं कहा कि जब व्यक्ति जीवात्मा मुक्ति में जाएगा तब क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं होंगे तो तब उसे ईश्वर मान लेना चाहिए कतन नहीं पुरुष तो है लेकिन ये सब क्या है पुरुष सामान्य पुरुष सामान्य है बहुत हैं एक जैसे हैं लेकिन वो क्या है विशेष पुरुष विशेष है एक बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते यदि आप उन पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो तो आप दोनों का अंतर समझते हो जैसे आप आत्मा कहते हो आत्मा जब कहते हो तो आत्मा शब्द का प्रयोग दोनों के लिए होता है तो इसलिए विशेषण लगा लेते हो इसको आप जीवात्मा कहते हो और उसको परमात्मा कहते हो दोनों में समान क्या है आत्मा, लेकिन वो क्या है परम है विशेष है और ये सामान्य है हमारे अंदर चेतनत्व तो बराबर है जीवात्मा में भी आत्मत्व तो है और परमात्मा में भी आत्मत्व तो है फिर दोनों एक क्यों नहीं हैं क्योंकि विशेषण ने अलग कर दिया उसके साथ परम लगा तो वो उस विशेषताओं से युक्त तो हो गया ये जीव होगा तो जीव के साथ हो गया तो वैसा ही विशेषण पुरुष विशेष है, है पुरुष सामान्य है आप ईश्वर कहते हैं सामान्य रूप से स्वामी को कहते हैं भगवान को भी कहते हैं लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं तब आप सामान्य को नहीं कहते विशेष को कहते हैं तो जितने जीवात्मा के परवाचक शब्द हैं वो सारे परमात्मा के वाचक बन जाएंगे विशेषण के लगाने से ये निश्चित हो जाता है कि यहां सत्ता दो हैं। और एक जब सामान्य कहते हैं तो वो बहुत हैं। समानता किसी दूसरे से ही होगी बिना समानता के दो कैसे बनेंगे दो हैं तो दोनों के बीच में कोई चीज जुड़ी हुई जो एक जैसी है तभी तो वो समानता शब्द का प्रयोग होगा नहीं तो होगा कैसे विशेषता वो होगी जो इनमें नहीं है जो सामान्य से परे है तो इसलिए सूत्र ने यह कहा क्लेश कर्म विपाक आशयी अपराष्ट क्लेश कर्म विपाक आशय से जो अछूता है ऐसा पुरुष विशेष है आत्म विशेष ईश्वर विशेष है जो भी आप लगाना चाहो आपको वो ईश्वर की परिभाषा में आएगा तो ये हुआ ईश्वर का लक्षण यदि कोई दूसरा इसकी कोटि में आता हो तो तुलना करके देख लो उसे ईश्वर मान लो हनुमान जी ईश्वर हैं कि नहीं हैं, राम जी ईश्वर हैं कि नहीं है? शिवजी हैं, शिव जी ईश्वर हैं कि नहीं हैं। हाँ कोई बात नहीं हो सकते हैं। तो उनके जीवन में क्लेश कर्म विपाक आशय हैं कि नहीं हैं। दुख है सुख है हाँ, हानि है लाभ है अच्छा है बुरा है छोटा है बड़ा है मृत्यु है जीवन है ये सब है कि नहीं है उस जैसे कोई दूसरे तो नहीं है उतने ही योग्यता का कोई दूसरा तो नहीं है तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए फिर अगले सूत्रों में एक और बात कहता है और अतिरिक्त योग्यता क्या है उसकी तो एक बड़ा रोचक शब्द प्रयोग किया है उसने मतलब हम लोग ईश्वर क्यों नहीं हो सकते वो योग्यता हमारे पास भी तो होगी जो उसके पास है वो है ज्ञान की योग्यता तो ज्ञान की योग्यता तो मनुष्य के पास भी है प्राणियों के पास भी है है ये हम जानते हैं तो कहता है फिर क्या है, है क्या है निरतिशय नहीं है निरतिशय मतलब आखिरी सीमा तक जितना संभव है उतने तक जितना होता है उतने तक वह अतिशय निरतिशय आप उसको रेखांकित नहीं कर सकते तो कहता है कि वो क्या है सर्वज्ञ वो कितना जानता है कितना जानता है कितना जानता है कि तुलना नहीं हो सकती इतना जानता है तो वो जानता है हम क्यों नहीं जान सकते इसका संबंध छोटे छोटे तीन शब्दों से है हम जानते हैं कि नहीं जानते जानते हैं फिर हम और उसके जानने में अंतर क्या है वो अधिक जानता है हम थोड़ा जानते हैं तो वो ज्यादा क्यों जानता है और हम थोड़ा क्यों जानते हैं इसलिए हम यहां बैठे हैं यहां के बारे में जानते हैं लेकिन दीवार से परे क्या हो रहा है हम नहीं जानते हम घर से आए हैं आने तक की जानकारी हमारे पास है उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते यहां से चले जाएंगे यहां के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे जानने का संबंध हमारे होने से है तो जैसे हमारे जानने का संबंध हमारे होने से है वैसे ही ईश्वर के जानने का संबंध ईश्वर के होने से है हम जहा होते हैं वहां के बारे में जानते हैं तो ईश्वर भी जहां होता है, है वहां के बारे में जानता है फिर हम क्यों नहीं जानते वो क्यों जानता है वो सब स्थानों पर है इसलिए सब जानता है और हम एक ही स्थान पर हैं इसलिए एक ही बात जानते हैं हमारे पास सामर्थ्य थोड़ा है हम थोड़ा जान सकते हैं उसके पास सामर्थ्य अधिक है तो वो अधिक जान सकता है उसके पास पूर्ण सामर्थ्य है इसलिए वो पूर्ण जान सकता है बात कैसे बनेगी बात बनाने के लिए सीधे सीधे शब्दों का उपयोग कीजिए हम जो सब जगह है हम एक देशी है इसलिए हमारा ज्ञान भी एक देशी है सीमित है वो सर्वव्यापक है वो सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है और वो सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है सामर्थ्य कहां से पैदा होता है ज्ञान से जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही सामर्थ्य होता है और सामर्थ्य न होने का मतलब ही यह होता है उसके बारे में जानता नहीं तो नियम बना सर्वव्यापक होने से ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है तो सूत्र कहता है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञता ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला एकमात्र गुण है यदि आप ये कहें कि ईश्वर के ईश्वरत्व तो को सिद्ध करना है तो ऐसा एक शब्द कौन सा है जो ईश्वर को ईश्वर बनाता है वो है उसका सर्वज्ञ होना यदि उसके अंदर सर्वज्ञता न हो तो ईश्वरत्व तो भी नहीं होगा नहीं हो सकता इसलिए वो ईश्वर है क्योंकि वह सर्वज्ञ है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम पहले हमने की ईश्वर की परिभाषा कि जो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अपराष्ट अछूता है वो पुरुष विशेष ईश्वर है फिर कहा कि चलो हमारे पुरुष सामान्य में और पुरुष विशेष में वो कौन सी बात है जो ईश्वर से हमको पृथक करती है अलग करती है तो पता लगा कि वो सर्वज्ञ है और हम अल्पजी हैं तो सर्वज्ञ क्यों है क्योंकि वह सर्वव्यापक है हम एक देशी हैं इसलिए अल्पज्य हैं। तो दोनों का अंतर पता हो गया हम एक देशी हैं हम अनेक हैं इसलिए हम अल्पजी हैं और अद्भुत बात ये है कि हमारा सबका ज्ञान मिलकर भी उसके ज्ञान से तुच्छ है जितना ज्ञान हमारे पास आया है है और आ सकता है उस सारे ज्ञान से भी तुलना करने पर उसका ज्ञान हमसे अधिक है तो ये कहता है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम सूत्र एक और समस्या का हल करता है हल क्या करता है कि संसार में जो दो पदार्थ हमको दिखाई देते हैं इनमें अंतर क्या है एक चेतन है और एक जड़ है अचेतन है कैसे पहचानते हैं पहचानने के लिए है अनुभव है ज्ञान है चेतना है तो ज्ञान जो है वो चेतन से जुड़ा हुआ होता है ज्ञान को आप चेतना से पृथक नहीं कर सकते चेतन है तो ज्ञान होगा ही और जड़ में चेतना है नहीं इसलिए उसको ज्ञान हो नहीं सकता आपने उसको धूप में पटका है कि छाया में डाला है कि बर्फ में रखा है उससे उसको क्या अंतर पड़ता है आपको पड़ता और यही शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो फिर इसको आप वर्त में रखे रहो कि अकड़ता रहता है क्या फर्क पड़ता है तो हम इसको चेतन समझकर बैठे हैं ये इसके अंदर जब तक आत्मा है तभी तक ये चेतनवत काम करता है चेतन जैसे काम करता जैसे इसके अंदर से चेतना हट जाती है तो फिर वो चेतन वत् काम नहीं करता फिर जैसा इसका वास्तविक रूप है गुण है वैसा करता वो कहता है कि ये जो चेतन है ये क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है लेकिन इनके ज्ञान में विविधता तो है हमारा सबका ज्ञान एक जैसा तो नहीं है तो ये विविधता कहां से आएगी इस पर विचार करना पड़ता ज्ञान है ठीक है सब का ज्ञान सबके पास समान नहीं है यह हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है जब हमारे पास ज्ञान सबके पास अलग अलग है तो उसका एक मतलब होता है कि ये हमको मिला नहीं है कहीं से हम लाए हैं यदि मिला होता तो सबके पास होता और समान होता सबके पास नहीं है और समान नहीं है तो पता लगा कहीं से लाए हैं कहां से लाओगे प्रकृति से लाओगे क्या आजकल के लोग कहते हैं प्रकृति से लेते हैं प्रकृति से लाओगे तो कैसे लाओगे प्रकृति तो ज्ञानवती है नहीं जो आपको ज्ञान दे देगी तो इससे पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि ईश्वर क्या है सर्वज्ञ है तो ज्ञान का स्रोत कौन हुआ ईश्वर हुआ वैसा स्रोत हुआ जो अर्जित है उपार्जित है उसका स्रोत नहीं है जो मेरे अंदर स्वाभाविक है जो मेरा अपना है जो मेरा अपना है वो तो मेरा अपना है लेकिन जो मेरा अपना नहीं है कुछ अलग है वो अलग है वो उसको मैं कहीं से लाऊंगा तो ही आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो वो कहां से आएगा तो जहां होगा वहां से आएगा दूसरा कहां से आ सकता है तो हम ऊपर के सूत्र की ओर देखेंगे कि वो क्या है निरतिशयम सर्वज्ञ है और इस वो सर्वज्ञ है इसलिए जिसके पास जितना भी ज्ञान है जो उसका अपना नहीं है स्वाभाविक नहीं है वो कहां से आया ईश्वर से आया इसलिए अगला सूत्र क्या बना स एष पूर्वेशम अपनी कालेन अनवच्छेदात मतलब तो किसी के पास कुछ भी ज्ञान आया है तो उसका स्रोत वही है जिसको ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं जो हमें ज्ञान देता है उसे क्या कहते हैं गुरु कहते हैं तो जिसने ये ज्ञान सबको दिया है सबको ज्ञान देने वाला है वो कौन हुआ गुरु पूर्वेशम अपी गुरु आप का मतलब है आज भी वो हमारे सामने पड़ा ज्ञान बखेर रहा है आपको लेना हो तो लोग कालेन अनवच्छेदात उप तब था आज नहीं है ऐसा नहीं है बीच में नहीं रहा हो ऐसा नहीं है दुनिया के गुरु मर जाते हैं छुट्टी चले जाते हैं तबादला हो जाता है बीमार पड़ जाते हैं असमर्थ हो जाते हैं अयोग्य बन जाते हैं लेकिन वो कैसा है कालेन अनवच्छेदात वो न छुट्टी पर जाता है न रिटायर होता है न अज्ञानी बनता है न अनुपस्थित रहता है न अवकाश लेता है तो सऐष पूर्वेशम अपनी गुरु काले न अनवच्छेदात काल में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो हमारे और उसके बीच में अनुपस्थिति का हो हर समय सबके साथ सब परिस्थितियों में सब समयों में उपस्थित है इसलिए आप उससे कभी भी ज्ञान को पा सकते हैं अनुभव कर सकते हैं जान सकते हैं उसने पहले लोग ज्यादा बुद्धिमान थे ज्यादा पवित्र थे ज्यादा योग्य थे उन्होंने उनको उन्हों उसका ज्ञान दिया ज्ञान आज भी संसार में है बिखरा हुआ है उसे कोई जान सकता है तो वो जान सकने वाला उस परिस्थिति को प्राप्त हो तो जान जाता है तो इसलिए उस ज्ञान का स्रोत है वही गुरु कहलाएगा आप कहेंगे जी मैंने तो खेत में हल चलाते हुए सीखा था सीखा था वो ज्ञान है किसका उसका स्रोत कौन है तो जिसका वो ज्ञान है जिस जो उसका स्रोत है गुरु तो वही होगा तो फिर दोहरा लीजिए सारे सूत्रों को पहला है ईश्वर की परिभाषा क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर सर्वज्ञं निरतिश्रवज्ञ बीज सूर्व गुरु कालव्छेद आज की बात समाप्त होती है समय हो गया धन्यवाद